बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? एक वक्त का किस्सा है कि एक हरी रंग की हवेली की अटारी पर निबल खांडान की रिहायशी थी। नहीं, ये इंसानों का खांडान नहीं, बल्कि चूहों का खांडान था। ये निबल लोग बहुत ही मगरुर थे गौर फरमाएं ये कोई आम चूहे नहीं थे। उनमें से हरी के पास बेहतरीन तज्जबी होती अपनी जिंदगियों को खुशगवार बनाने के लिए क्या ख्याल है क्यों उन्हें हम खुद का बावर्ची खाना बनाएं और और हम जाकर अपना खुद का खाना बाजार से खरीद कर लाएं ओ हाँ ये सही है इसमें बहुत लुफ्त आएगा अब मेरे पास इससे बेहतर तज्जबी है ये कैसा रहेगा � हम बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएंगे और ये घर भी खरीद लेंगे। ओह हाँ, ये सही है। इसमें बहुत लुफ्त आएगा। पर इन तज़बिज़ों की असलियत बस यहीं तक ही महदूद थी। सब लोग तवज्जो दें उस इंसानी खातून और उसके शाहर ने आज कुछ मेहमानों को रात के खाने की दावत दी है। और हम सब जानते हैं कि इसके क्या दावत का पैगाम है एक दावत मैंने सोचा था कि वो कहेगा एक पार्टी पर दावत लफ्ज़ उससे भी बेहतर है मैं खाने का जायका महसूस कर रहा हूं बहुत हो यानी तुम्हारा हिस्सा मुझे मिल सकता है मैं जानता हूं मैं जानता हूं हम सब इसकी बबत बहुत खुश हैं पर हमें इसे अच्छी तरह से सरंजाम ठीक <laughs> है मैं मजाक कर रहा हूँ इंसान हमें कभी पकड़ ही नहीं सकते <coughs> लेकिन हमें ऐतिहासिक रत्नी होगी और तजबिज यह है कि टॉम और मैं फ्रिज के पीछे छिप जाएंगे और जैसे अंधेरा होगा हम तुम लोगों को ऊपर आने का इशारा कर देंगे मार्लिन टॉम के साथ चला गया फ्रिज के पीछे छिपने के लिए रास्ते में उसने टॉम को जैरी निबल की तचबीज के बारे में बताया। तुम्हें पता है टॉम? वहाँ जैरी इंसानों के ख़़लाफ़ जंग के ऐलान की बाबत बात कर रहा था। ये पूरी दुनिया हमारी हो सकती है। वाव! ये जैरी कर सकता है। वो बहुत ताकतवर है। क्या उसने समझाया कि ये कैसे करना है? आह, न हम नेबल्स बहुत होशियार हैं। जब उस बड़ी हवेली में अंधेरा हुआ, मार्लिन और टॉम ने दूसरे चूहों को इशारा किया, और वहाँ क्या था? मुख्तलिफ पकवानों का दस्तरखान एक बहुत बड़ी लकड़ी की मेज पर बिछा था। सभी चूहों ने अपनी दावत का लुत्फ उठाया। oh. अब मैं और नहीं खा सकता निबल खानदान का सबसे दानिशमंद फर्द था अब्बा चूहा जब सब चूहे लेट गए अपने भरे पेट लेकर मार्लिन अटारी के मोहाने तक चलकर गया अब्बा निबल को मिलने आदा अब्बा आज आप पार्टी में तशरीफ क्यों नहीं लाए ओ अब मैं पार्टियों के लिए बूढ़ा हो रहा हूं बेटा अपनी खुराक पर अब پڑتی देनी पड़ती है मैंने उसमें से थोड़ा सा نوش فرمایا जो सैमी लेकर आया था तुम सोए क्यों नहीं मैं जोश से इतना भरा हूं कि मुझे नींद ही नहीं आ रही हमने आज इंसानों के खिलाफ अपने खाने की जंग जीत ली है तो मैं जेरी की तजबीज के बारे में सोच रहा था इंसानों के खिलाफ जंग के ऐलान की بابت انسانوں के खिलाफ जंग का ऐलान क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नहीं नहीं यह एक बहुत ही ये एक नावा कुलत तजवीज है आ, आप हमेशा क्यों इतना ना उम्मीद ना उम्मीद ना उम्मीद ही ये ये लफ्ज है ना उम्मीद में क्यों रहते हैं मैं तुम्हें ना उम्मीद नहीं कर रहा मेरे बच्चे मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कोई भी तजवीज चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो फिजूल عرف इसलिए कि हमारी बड़ी बड़ी بڑی हैं, इसके ये کے नहीं कि हम کہ और बहादुर हैं, पर हमारा ہیں پر है, आप देखेंगे مند हम اپ के گے एक जंग का ऐलान करेंगे, और جنگ हमारी होगी। کریں گے اور فتح ہماری ہوگی مارلن سچ مچ پسو پیش میں تھا وہ سمجھ जानू, क्या तुम बराए मेहरबानी फॉरेन नीचे आओगे? क्या हुआ? क्या कल रात सब बचा खाना तुमने खा लिया था? क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने ब्रश किया और सीधा सोने चला गया। नहीं, मुझसे झूठ मत बोलो। मुझे याद है कल रात मेज पर बहुत सारा खाना पड़ा था, और अचानक सुबह वो सब गायब है। तु पर पर मैंने ये नहीं किया। झूठ बोलना बंद करो। पर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैंने खाने की तरफ देखा भी नहीं। इंसानों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी अटारी पर चूहे हैं। हर दफा जब कुछ खाना बच जाता, चूहे वो खा जाते और वो खातून अपने शाहर पर ईल्साम लगाती। फिर एक दि� रुको क्या तुमने वो सुना? ओ ये जरूर पड़ोसियों की बिल्ली स्नगल्स होगी। तह ये स्नगल्स किस किस्म का नाम है? वो बिल्ली तो बिल्कुल भी लिपटाने वाली नहीं लगती, बिल्कुल नहीं। और इन इंसानों को बिल्लियाँ क्यों प्यारी लगती हैं? बिल्लियाँ तरिंदा होती हैं, तरिंदा। और से सुनो उस स्न हार्मोनस बेकार रहा है मार्लिन और टॉम ये देखने को दौड़े कि वहां क्या हो रहा है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं यह नहीं हो सकता उन्होंने एक बिल्ली पाली एक बिल्ली एक बिल्ली ऐकुदा ऐकुदा मैं सांस नहीं ले पा रहा मैं सांस नहीं ले पा रहा टॉम मैं मर रहा हूं ठीक है ठीक है याद करो हमारी अब तुम किसके बारे में सोच रहे हो? ओ हाँ, ओ हाँ, ये सही है, इसे कालकर होना चाहिए। अपने हाथ के पीछे ध्यान से देखो, क्योंकि एक मर्दबा बिल्ली ने हमें सुन लिया, तो फिर हाथ नहीं रहेगा। ये तबाही होगी। उन्हें ये बेवकूफाना तजबिज किसने दी कि एक बिल्ली घर में लेकर आ जाए? मेरा मतलब वो बड मार्लिन, हमारे भी पास है। आखिर तुम किसकी टीम में हो, दोस्त? हमें एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की जरूरत है। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पहले आए थे, यह हमारा घर है। ठीक है, हमको ज़्यादा ही बेचैन हो रहे हैं। सभी बिल्लियाँ चूहे नहीं खाती, है ना? शायद ये बिल्� شاید وہ کھاس کھاتی ہو. یہ بہت بیوکوفی ہے. میں تو کہتی ہوں ہم ازی طرح جیتی ہیں جیسے ہم ہمیشہ جیتی ہیں بینا کسی خوف کے. ہاں میں راضی ہوں. ٹھیک ہے. وہ درست فرما رہا ہے. یہ ہمارا گھر ہے. ہم یہاں پہلے آئے تھے. چلو اس بالوں والے باسندے کو یہاں سے بھگا دیتے ہیں. اور اس طرح یہ فیصلہ کیا گیا. चूहे उसी तरह रहते रहेंगे जैसे वो रहते थे वो इस ताखत पर जानवर का मुकाबला करेंगे चूहे इधर-उधर मटरगश्ती करने लगे थोड़ी खौफ ज्यादा पर बहादुरी से पर हालात वैसे नहीं रहे जैसा मंसूबा बनाया गया था वो تقسيم कर रहा था आहिस्ता आहिस्ता नेबल खानदान के चूहे उस बड़ी हरी हवेली को छोड़कर जाने लगे नहीं अजीजों हम सब एक खानदान हैं हम यह कर सकते हैं ओ चलो बेमालिन हकीकत से रूबरू हो वो एक बिल्ली है और हम चूहे हैं वह यहां सुकून से नहीं रहने देगी हमें इस अटारी पर हमारी रियायत अच्छी नहीं जब तक यह चली हम यहां अपने गुज़ारे दिन नहीं भूल पाएंगे अब हमें यहां से जाना ही पड़ेगा पांडान कम हो रहा था। हर बीते दिन के साथ नेबल परिवार में बिल्ली का हौफ बढ़ता जा रहा था। वो एक-एक करके उस अटारी से जाने लगे। स्टुअर्ट जो डांसर था, जेनी जो बहुत स्मार्ट थी, चांप जो चबाने में माहिर था, सब चले गए। और ये पीछा करना चलता रहा। चाहे जो कितनी ही ऐहतियात बरतते, � बहुत हो गया हमें इस बिल्ली के बारे में कुछ करना ही पड़ेगा दोस्तों मुझे तजबीजों की ज़रूरत है चलो भी हमारा नेबल ख़ानदान उम्दा तजबीजों के लिए बहुत मशहूर है है ना क्यों दोस्तों अब आइंदा नहीं मैं मैं मेरे पास एक तज़्बिज़ है हम जाकर इंसानों से बिल्ली की शिकायत क या ये एक उम्दा सोच है पर मसला ये है कि इंसान इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो उसे समझ सके जो हमें कहना है तुमने दुरुस्त फरमाया यही मसला है चलो भी दोस्तों अपने निबल दिमाग पर थोड़ा जोर तो लगाओ मैं समझ गई यदि तुम इसके बारे में सोचो असली मसला ये है कि हम बिल्ली को आता नहीं दे� मतलब एक पल हम अपना चूहों वाला काम कर रहे हैं कुतरने का और अचानक ये चीज़ पता नहीं कहां से कूद पड़ती है हाँ हाँ सही कहा सही कहा ये उस दिन हुआ था जब मैं काउंटर पर पकवान बनाने के बारे में पढ़ रहा था ओ तुम कैसे बेवकूफ बना रहे हो हमें इल्म है तुम्हें पढ़ना नहीं आता सच बताओ तुम � कामू हो सवाल लोग तुम सैमी तुम क्या कह रहे थे इसलिए हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जो हमें यह बता सके कि सारा समय बिल्ली कहां है तो यदि वो कमरे में महिला इंसान के साथ है तो हम रसोई घर में नाश्ता कर सकते हैं समझ तो आता है पर हम यह करेंगे कैसे आ, चलो बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं क्या आ, आ, आ, आ, बिल्ली का बेच दो मतलब रंग में भंग नहीं डालना चाहती पर हम बिल्ली को किसे बेच सकते हैं मतलब उसे हमसे खरीदेगा कौन? नहीं, नहीं नहीं नहीं बेचना नहीं है घंटी बांदा है चलो उसके गले में घंटी बांध देते हैं इस तरह वो बजेगी हर दफा जब वो चलेगी इसलिए जब कभी हम घंटी सुनेंगे तो हम जान जाएंगे कि वो आसपास ही है। <laughs> � उसका चेहरा देखने लायक होगा। <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> बहुत खूब। इसे मैं कहता हूँ मजेदार तजबिज़। तुम इसके लिए पाई के सबसे बड़े टुकड़े के हकदार हो, सबसे बड़े टुकड़े के। हम <laughs> इस घर में बिना ख़फ़ के रह सकेंगे आखिरकार। ये सबसे उम्दा तजबिज़ है। این مینج جو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اوننے بہت افسوس ہوں گا ہم بھاگیں گے نہیں ओ ہمارا گھر ہے है تم برناز ہے تمہیں پتا ہے تمہارے تجبیچ کی ازت افسائی ہو دی جایئے سامی میں نبال خاندان کی تاریخ میں اس دن کا اعلان کرتا ہوں یہ بللی کے گلے میں گھنٹی باننے کا دن ہوگا آہ بللی کے گلے میں گھنٹی باندو بللی کے گلے میں باندو کے क्या मैं एक अहम काना सवाल पूछ सकता हूँ? मैं बस एक बूढ़ा चूहा हूँ जो नई नस्ल के साथ कदम मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। पता है मेरी धीमी चाल को माफ करना? क्या हर कोई इस तजवीज की बाबत मुतमाइन है? बेशक हम हैं। क्या तुमने सोचा हम बिना इस पर सोचे इतने जोश में होंगे? चलो भी अब्बू हम उस किस्म के मज़मे हैं जो बिना सोचे समझे अमल नहीं करती। मेरे ख्याल से। तो फिर ठीक है। मेरा एक सवाल है। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? हाँ, मेरा मतलब किसी को वहां जाना होगा और बिल्ली के गले में घंटी बांधनी होगी। ये बताओ, कौन करेगा ये? वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया चूहो ने उम्मीद भरी नसरों से एक दूसरे को देखा पर कोई तैयार नहीं था खैर जेरी ऐसा कर सकता है मेरा मतलब क्या तुम इंसानों के खिलाफ जंग का ऐलान करने वाले नहीं थे हां <laughs> मैं तो सोचा कि चलो इसकी शुरुआत बिल्ली से करते हैं क्या मेरा मतलब है मुझे میرا مطلب ہے کیا تم نے بلی کے دان دیکھے ہیں؟ تم ایک لیڈر ہو، تم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ بتاو نا کیا؟ نہیں، میرا مطلب تم اگر مجھے کچھ ہو گیا تو پھر تم سب کیا ہوگا؟ مجھے تمہاری بہت فکر ہے تو کسی اور کو کرنا ہوگا؟ چلو بھی، مجھے بتاؤ، بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے कोई भी अपनी जान को जोखिम में डालने को तैयार नहीं था, ना तो जैरी ना खुद मारले। आखिर बहादुरी के बारे में कुछ कहना एक अलग बात है, और उसकी बाबत कुछ करना अलग। और निबल खानदान में कोई इतना बहादुर नहीं था जो बिल्ली के गले में घंटी बांध सके। उन सब ने अपना सामान इकट्ठा किया और अ और इस तरह वो बड़ी हरी हवेली आजाद हो गई। एक तजवीद चाहे कितनी भी बड़ी हो फिजोर होती है अगर उस पर अमल ना किया जाता हो।